गुगलियलमो मार्कोनी अठारह से 1937 रेडियो आविष्कार जब गुगलियलो छोटा था तो वो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के विद्युत प्रयोगों की नकल उतारकर अपने इतालवी पिता को काफी परेशान करता था फ्रैंकलिन के अनुसार कड़कने वाली बिजली में विद्युत शक्ति होती है लड़का होशियार है उसे कुछ समय नौसेना में काम करना चाहिए देखो मां मैं बिना तारों की घंटी बजा सकता हूँ एक दिन देर रात बैटरी चिंगारी जनक रेडियो तरंगे ये तो बिल्कुल जादू है बैटरी रेडियो तरंगे ट्रांसमीटर रिसीवर फिर उसने 100 हर्ड्स के विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोगों के बारे में पढ़ा उसने गुगली एल्मो को उससे गूगली एल्मो को लगा कि वो तरंगों के जरिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच बिना किसी तार के संदेश भेज सकता था वो हर्ड्स के विचारों से एकदम अभिभूत हो गया और उसने अपने घर में कई बार उन प्रयोगों को दोहराया तुम हाथ हिला रहे हो या खेल रहे हो मैं आराम कर रहा हूँ बकवास चुप रहो उसका भाई अल्फोंसो उसकी मदद करता था वो बगीचे में रिसीवर लेकर इंतजार करता और जब उसे संदेश मिलता तो फिर वो रूमाल हिलाकर दू छत्ती पर खड़े गुगलियमो को उसके बारे में बताता बंदूक की आवाज उसे मेरा सिग्नल मिल गया एरियल बैंग चुप्रो, रहो खट खट खट जल्दी गुग्ली एमो लंबी दूरी तक अल्फोंसो को संदेश भेजने लगा बिना तार का वायरलेस बड़ी मजेदार बात वो मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हैं गुगले एल्मो ने इटली के एक पोस्ट ऑफिस को अपने प्रयोग दिखाया पर उन्होंने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई प्रिय साथी हम लोग बेहद खुश हैं तकनीशियन धन पूंजी बहुत शुक्रिया मेरा होशियार बेटा उसके बाद गुगले एल्बो गुगले एल्मो इंग्लैंड चला गया जहां के डाक विभाग ने उसे धन के साथ साथ तकनीकी सहायता भी दी क्या हम लाइव जैकेट पहने अब फिक्र न करें अपनी चाय पिए मैंने उन्हें अभी संदेश भेजा है वायरलेस टेलीग्राफ की मदद से हम बच गए गूगले एलमो के प्रयोग सफल रहे अठारह में उसने वायरलेस टेलीग्राफ एंड सिग्नल कंपनी स्थापित की अठार तक कंपनी रेडियो बनाने लगी 1909 में जब रिपब्लिक जहाज एक अन्य जहाज से टकराया तो रेडियो संचार की मदद से लगभग 1700 सौ मुसाफिरों की जान बचा ली गई तुम राष्ट्र की शान हो मैं बहुत लोगों की जान बचाऊंगा पापा वो मेरा बेटा है तुम राष्ट्र की शान हो मैं बहुत लोगों की जान बचाऊंगा पापा वो मेरा बेटा है इटली इटली जिंदाबाद जिंदाबाद मार्कोनी वाह हमारा हीरो हीरो जब लौटा तो उसका एक हीरो जैसा स्वागत हुआ जल्दी रेडियो के नए हो उनके पीछे थे, जो रेडियो तरंगों को बारीकी से खोज कर उनका बेहतर तरीके से संचार करते थे उन्नीस सौ बीस में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन बीबीसी ने रेडियो पर मनोरंजक कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया पर गुगली एल्मो उनसे बिल्कुल खुश नहीं हुआ क्योंकि वो अपने आविष्कार वायरलेस रेडियो से सिर्फ समुद्र में फंसे लोगों की जान बचाना चाहता था रेडियो के बाकी उपयोग उसे एकदम फिजूल लगते थे